बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय ब्राह्मण छ्रमतीन मंथर्श का मंत्र अथैनमशति भ्रमदसी उज्जलदी पूर्णमसी प्रस्तम से भमसीमसीयीत मोदी मनमसी श्रावितमसि प्रत्या श्रावित संदीप्तमी इसके पश्चात उस को मंत्र द्वारा करता है द्रव्य का अधिष्ठात्र देव प्राण है इसलिए प्राण से एक रूप होने के कारण वह सर्वात्मक है भ्रमदसी इत्यादि मंत्र का अर्थ इस प्रकार है तो प्राण रूप से संपूर्ण देहो में भ्रमने वाला है अग्नि रूप से सर्वत्र प्रचलित होने वाला है ब्रह्म रूप से पूर्ण है आकाश रूप से अत्यंत स्तब्ध निष्कंप है सबसे अविरोधी होने के कारण तू यह जगत रूप एक सभा के समान है तो ही यज्ञ के आरंभ में प्रस्तुता के द्वारा हिंकृत है तथा उसी प्रस्तुता द्वारा यज्ञ में तू ही हिंक्रियमाण है यज्ञारंभ में उद्घाता द्वारा तू ही उच्च स्वर से गाया जाने वाला उदगीत है और यज्ञ के मध्य में उसके द्वारा तो ही उद्गीय मान है तो ही अध्यय द्वारा श्रावित और आग्निध्र द्वारा प्रत्याश्रावित है आर्द्र अर्थात मेघ में सम्यक प्रकार से दीप्त है तो विभू विविध रूप होने वाला है और प्रभु समर्थ है तो भोक्ता अग्नि रूप से ज्योति है कारण रूप से सबका प्रलय स्थान है तथा सबका संहार करने वाला होने से संवर्ग है अथैनम अभिमृशति भ्रमदसी तेन पंत्रेण इसके पश्चात भ्रमदसी इत्यादि मंत्र से स्पर्श इस करता है मंथ को उठाने का मंत्र अथैनमुत्याम श्याम हिते महिषी राजजे सानोधिपति राजे सानोधिपति सानो करो फिर अमांसी अमाहि इत्यादि मंत्र से इसे ऊपर उठाता है इस मंत्र का अर्थ आमांसी तू सब जानता है अमाहि ते मही मैं तेरी महिमा को अच्छी तरह जानता हूँ वह प्राण राजा ईशान और अधिपति है वह मुझे राजा ईशान और अधिपति करे अथनुमुद्चति सह हस्ते गृहनात्यामनश्यामही ते महित्यन इसके पश्चात आमन श्यामी ते मही इत्यादि से उसे पात्र के सहित हाथ पर ऊपर उठाता है भक्षण की अथन माचा मती तत्सुव्यता मधुक्षर सिंधव माध्यर्न सतोषधी भू स्वाहा धीमह मधु नक्त मुतोसोम मधुमत् गम मधुद्यौरस्तु न पिता भुव स्वाहां ध्यो न प्रचोदयात मधुम वनस्पतिमधुमागस्त सूर्य मध्भिर्गा वो भव स्व स्वाहेती सर्वात्री मन्वाह सर्वास् मधुमतीह मेवेदं सर्वयासंुर्भुवस्व स्वाहेत आचम्य प्राणी प्रक्षा जलाक्षि संविशति प्रातरादीत्य मुपतिषतेक्यम्यनुष्णपुन्यूयासमीति यथेतमेजीनो मंत्र जपती इसके तत्स विण्यम इत्यादि मंत्र से इस मंत्र को भक्षण करता है तुह इत्यादि का अर्थ तस्विरेण्यम सूर्य के उस वरेण्य श्रेष्ठ पद का मैं ध्यान करता हूँ वाता मधुरितायते, हवा मधुर मंद गति से बह रही है सिंधवा मधु छरती नदियाँ मधुरस का स्राव कर रही है न औषधि माध्वी संतु हमारे लिए औषधियाँ मधुर हो हु स्वाहा इतने अर्थ वाले मंत्र से मंथ का पहला ग्रास भक्षण करे देवस्य भरगह धीम हम सविता देव के तेज का ध्यान करते हैं नक्तमुत मुत उससह मधु रात्र और दिन सुख कर हो पार्थिव रजह मधुमत मधु। पृथ्वी के धूल कर्ण उद्वेक न करने वाले हो देव पिता न मधु अस्तु पिता दुलोक हमारे लिए सुख कर हो भुआ स्वाहा इतने अर्थ वाले मंत्र से दूसरा ग्रास भक्षण करें यह न धिया प्रचोदया जो सविता देव हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है न वनस्पति ही मधुमान हमारे लिए वनस्पति सोम मधुर दस में हो सूर्य मधुमान सूर्य हमारे लिए मधुमान हो गावह न गु किरणे अथवा दिशाएं हमारे लिए सुख कर हो स्व स्वाहा इतने अर्थ वाले मंत्र से तृतीय घाथन करें इसके पश्चात संपूर्ण सावित्री गायत्री मंत्र मधुवाता इत्यादि समस्त मधुमति ऋचा और अहमे वेदम सर्व भूयासम यह सब मैं ही हो जाऊँ भ्रभुअस्वाहा इस प्रकार कहकर अंत में समस्त मंथ को भक्षण कर दोनों हाथ धो अग्नि के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर सिर करके बैठता है प्रातः काल में दिशा में कपुंडरिक कमस्यम भूयासम तो दिशाओं का एक पुण्डरिक अर्थात खंड श्रेष्ठ है मैं मनुष्यों में एक पुण्डरिक हूँ इस मंत्र द्वारा आदित्य का उपस्थान नमस्कार करता है फिर जिस मार्ग से से गया होता है उसी लौटकर अग्नि के पश्चिम भाग में बैठकर आगे कहे जाने वाले वंश को जपता उसे अथैन माचाम अथैना अथैन माचामती भक्ष गायत्र प्रथम पादेन मधुमध्य चमया प्रथम घास आचा तथा गायत्री द्वितीय पादेन पदन मधुम द्वितयया तृतीया द्वितय ग्रासम तथा तृतीय गायत्री पदेन तृतीयया मधुम तृतीयया चह तृतीय घ्रास सर्वाँ सावित्री सर्वास् मधुमतीक्वाहमेवेदी चान्ते भुर्भुवस्व स्वाहेती समस्त भक्ष्य इसके पश्चात वह मंथ को भक्षण करता है गायत्री के प्रथम पाद एक मधुमति ऋचा और एक व्याहृति से प्रथम ग्रास खाता है तथा गायत्री के द्वितीय पाद द्वितीय मधुमति ऋचा और द्वितीय व्याहृति से दूसरा ग्रास खाता है और गायत्री के तृतीय पाद तृतीय मधुमति ऋचा और तृतीय व्याहृति से अंत में तीसरा घ्रास भक्षण करता है फिर समस्त गायत्री संपूर्ण मधुमति ऋचा और मैं ही यह सब हो जाऊं, ऐसा कहते हुए भ्रभुवस्व स्वाहा ऐसा कहकर समस्त मंत्र को भक्षण कर जाता है यहाँ चतुर्भि ग्रासद्रव्य सर्व परस्य था पूर्वमे निरूपेत युपात्रिप्त तत्त्र तुष्णि पिबेत पा पाणी प्रक्षालाप आचम्य जघने लाग्नि पश्चादग्नेशिरा संविशति प्रातः संध्यायां उपास्यम उपतिषते दिशा में पुंडलीक मंत्रेण जथेतम यथा गतमेत्यागत्य जघने नाग्निमासीनो वंशम धपति वह सारा द्रव्य जिस प्रकार चार ग्रासों में समाप्त हो जाए इसका पहले ही विभाग कर ले जो कुछ पात्र में लगा रह जाए उस पात्र को धोकर उस सब को चुपचाप पी जाए फिर दोनों हाथ धोकर जल से आत्मन कर जखनेन अग्निम अर्थात अग्नि के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर सिर करके बैठता है प्रातः प्रातःकालिक संधोपासन कर दिशा में कुंडरी कमसी इस मंत्र से आदित्य का उपस्थान करता है फिर जिस मार्ग से गया था उसी से लौटकर अग्नि के पश्चिम भाग में बैठकर इस वंश को जपता है मंथक मंथ मन्थ कर्म का वंश उद्दालुर्वाज सने जातेन उक्त वाचा पी युष्केयेर शाखा परेयु पलासा उस इस मंथ का उद्दालक आरुणि ने अपने शिष्यवाज सने याज्ञवल को उपदेश करके कहा था यदि कोई इस मंत को सूखे ठूठ पर डाल देगा तो उससे शाखाएँ उत्पन्न हो जाएंगी और पत्ते निकल आएंगे ए तमोहैव वा बाजसे नो याग्ञवल्को मधुकाय तैंग्यावासीन उक्तो वाचापी यम शुष्के स्थानो निसीचे जाये शाखा प्ररोषे यो पलासा नी उस इस मंथ का वजस ने या गिवलक ने अपने शिष्य मधुक पैंग को उपदेश करके कहा था यदि कोई इसे सूखे ठूट पर डाल देगा तो उसमें शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी और पत्ते निकल आएंगे ए तमु है व मधुकह पैंगुस पैंगुस्ोलाय भागभित उक्तों वाचा पी यम शुष्के स्थानों सिंचेत जायेखा प्ररोह यो पलासान थी उस मंथ का मधुक पैंग ने अपने शिष्य चूल भागविद्धि को उपदेश करके कहा था यदि कोई इसे सूखे ठूट पर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जाएंगी और पत्ते निकल जाएंगे ए तमूहव चूलो भागवीति आयस्थूणा उक्त वाचा एम शुष्के सिंचे उस इस मंथ का चूल भागवत्ति ने अपने शिष्य जानकी आयस्थूण को उपदेश करके कहा था यदि कोई इसे सूखे टूट फूट पर डाल देगा तो उसमें शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी और पत्ते निकल आएंगे ए तमो है व जानकी राय स्थूण सत्यकाम कामाय जाबाला तेवासीन उक्तो वाचा पी यम शुष्के स्थानो न सिंचे जाये शाखा प्ररोहे जो पला उस इस मंथ का जानकी आय स्थूल ने अपने शिष्य सत्यकाम काम जाबाला को उपदेश करके कहा था यदि कोई इसे सूखे ठूठ पर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जाएंगी और पत्ते निकल आएंगे एक तमोहैव सत्यमो जा बाचिभ्यं उक्त वाचा पी एरम शुष्के स्थानो न सिंचेजा शाखा प्ररोहयु पलासा नतीतमेतम न पुत्रा जवांते उस इस पंथ का सत्यकाम जाबाल ने अपने शिष्यों को उपदेश करके कहा था यदि कोई इसे सूखे ठूट पर डाल देगा तो उसमें शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी और पत्ते निकल आएंगे उस इस मंथ का जो पुत्र या शिष्य न हो उसे उपदेश न करें। तम है तम उद्दालक इत्यादि सत्य कामों जाबालोन्ते वासीभ्य उक्तो वाचापी या एनम शुष्के स्थानों निसिंचित जाए रंडे वासी वास्म शाखा प्ररोहेयु पलाशानीत मतमेल मंथ कैकाचार्य प्रभृतकाचार्यक्रगत सत्यकाम आचार्यो बहुभ्योन्ते वाचिभ्य अपि किमन दुवाचेच्य अम शुष्क स्थानो ग्राणेप्यनमें मंथा संस्कृत निशिच्येत पक्षपेध्याय रंडूत पद रेवास्म स्थालो शाखा अवजवा वृक्ष से प्ररोहेयुश्चालाशा पर्णनी यथा जीवितताणो कि कर्मण काम सिद्धेदि ध्रुवफल कर्मेती कर्मस्तुमेत दैत है, तो है। यहां से से आरंभ करके उक्तो तक लेकर एक एक आचार्य के क्रम से प्राप्त हुए इस मंथ का सत्यकाम जाबाल ने बहुत से शिष्यों को उपदेश करके कहा और क्या कहा सो बतलाया जाता है यदि कोई भक्षण के लिए संस्कार किए गए इस मंथ को किसी शुष्क गत प्राण स्थानु ठूठ पर भी डाल दे तो इस ठूठ में शाखाएं वृक्ष के अवज उत्पन्न हो जाएंगे और पत्ते भी निकल आएंगे जैसे कि जीवित स्थाणु हरे ठूठ में होते हैं फिर इस कर्म से यदि कामना की सिद्धि हो जाए तो कौन बड़ी बात है तात्पर्य है कि यह कर्म निश्चित फल देने वाला है इस प्रकार यह उक्ति कर्म की स्तुति के लिए है विद्याधिगमें संप्राण दर्शनस्य षठतीर्थाभ संप्राणदर्शन से मंथविज्ञान सेगमें देइवतीर्थे विद्या प्राप्ति की विद्याप्ति के छिष्य वेदाध्यायी श्रोत्रिय धारा सत्य पुरुष धन देने वाला प्रिय पुत्र और जो एक विद्यासी सीखकर दूसरी सीखने वाला हो ये छ विद्यादान के अधिकारी हैं विद्या प्राप्ति के छह तीर्थ अधिकारी हैं उनमें से इस प्राण दर्शन युक्त मंथ विज्ञान की प्राप्ति की अनुज्ञा पुत्र और शिष्य दो ही तीर्थों के लिए है मंथ कर्म की सामग्री का विवरण चतुरो दुमबर भवत्यो भो दुमबर स्रुआ औदुम्बर चमस औदुम्बर उपमंथान्यौद ग्राम धान्यालमाषांगो गोधुमा मथुराश्च मसुराश्च्वाकुतास्ताधने मधुने धृतम चा, चार यंथकम चतर के ओदुंबर वाला है इसमें औदुम्बर काष्ट गूल की लकड़ी का श्रुआ औबर काष्ट का चमस औदुम्बर काष्ट का इद्म और औदुम्बर काष्ट की दो उपमंथनी होती है इसमें ब्रीही धान यौ जव तिल माश उड़द अड़ू साबा प्रियंगु कांगनी गोधुम गेहू मसूर खल्व बाल और खलकुल खलकुली कुलथी दस ग्रामीण अन्न उपयुक्त होते हैं इन्हें पीस कर दही मधु और घृित में मिलाकर घृत से हमन करता है चतुराबुरो व्याख्या ग्राम। दस ग्राम्या धान्या्राम्याण तो धान्या दस नियम ग्राह्याचा के निर्देश ब्रीह माछाणुअंगाड़ू शब्दवाच्या क्वचिदेश प्रसिद्धा पल्ल गंगुशब्देन खल्वा निष्पापलशब्याोके खलकुलातिरेक यहाशक्तिषधय ग्राह्या चेतगोचा वर्जेत्वा वर्जय्वा दुम्बरो भवती इस वाक्य की व्याख्या व्याख्याुति ने स्वयं की है दस ग्राम में होते हैं हम पहले कह चुके हैं कि ग्राम में धान्यों में से दस तो अवश्य ग्रहण करने चाहिए वे कौन से हैं सो बतलाते जाते हैं ब्रीही यव तिल माश अड़ु प्रियंगु अड़ू शब्द के वाक्य अड़ू चावलों का एक भेद है तथा प्रियंगु किसी किसी देश में कंगु कांगनी शब्द से प्रसिद्ध है खलव या निष्पाव लोक में बाल बल्ल बाल शब्द से कहे जाते हैं खलकुल कुलर्थो कुलथी को कहते हैं इनके अतिरिक्त जो यज्ञ संबंधी नहीं हैं उन्हें छोड़कर यथाशक्ति सभी औषधियाँ और फल लेने चाहिए जहाँ हम कह चुके हैं ये बृहदारण्य को उपनिषदभाष्य ष्ठाध्याय तृतीय श्रीमंथ ब्राह्मणम